आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बंटी फूड प्रोडक्ट्स में पहुंचे हैं जहां पर विनोद जी उसके ओनर है तो उनसे हम लोग बात करेंगे आइए उनका स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में उन्हीं से जानेंगे उन्हीं के बारे में

तो so, बहुत बहुत थैंक यू और गुड मॉर्निंग माउंट क्या बात है आबूट तो right? so, पहले सुना था गुड मॉर्निंग मुंबई अभी गुड मॉर्निंग माउंट आबू <laughs> तो उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए और हमको इस बात का अवगत कराया कि भई पे इस तरह का रेडियो में चीज रेडियो मधुबन मधुबन शुरू हुआ है और हम इसका लाभ जरूर लेंगे और आपने जो यहाँ पे हमको शेयर की सॉफ्टवेयर में चीज डालो तो हार्डवेयर अपने आप काम करता है

तो ये चीज मुझे बहुत ही लग गई है और हम बोलते भी आ रहे हैं लेकिन आज हम कंप्यूटर की भाषा में बोल रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में चीज प्लान करो और हार्डवेयर में काम होगा उसमें सिर्फ एक घोल की जरूरत है वो घोल हमको मिल जाए ब्रह्म कुमारी आश्रम से या किसी भी आश्रम से वो जो नियत है

वो नियत की जो घोल है हमारे मन में आ जाए तो अपने आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम करने शुरू हो धन्यवाद। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विनोद जी आइए हमारे साथ एक और आपका नाम राहुल बैनर्जी राहुल बैनर्जी बैनर हमारे साथ है आइए उनको सुनते हैं वो अपने बारे में बताएं गुड मॉर्निंग आज जैसा कि हम लोगों ने सुना रेडियो के बारे में रेडियो मधुन एक कम्युनिटी रेडियो शो जो कि

काफ़ी अच्छा लगा सब लोगों ने सुना इसके बारे में इस मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आ, जो इन्होंने बताया कि आ, जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए जो आप लोग इंटरव्यू करते हैं

तो उसमें वो जो बेसिक अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो नॉर्मल लाइफ के उन्होंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है अपनी लाइफ में उसके बारे में वो शेयर करते हैं जिससे कि उनके बच्चों को भी पता चलता है कि हम लोगों के पापा मम्मी भी हम लोगों के लिए आज एक हीरो एक रोल मॉडल हैं नागिश जो कि टी शो में हम लोग देखते हैं वो लोग रोल मॉडल एक्चुअल रोल मॉडल जो हैं उनके खुद के घर में बैठे हुए हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद

बहुत ही अच्छा दो लगा राहुल जी जो शेयरिंग किया थे उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे अनुभव हो रहे हैं आपका शिपना वैष्णवी का वैष्णवी जी से सुनाएंगे आज का एक्सपीरियंस गुड मॉर्निंग आज यहाँ पे जो भी मधुबन एफ रेडियो का बात बाद में पता बारे में पता चला अच्छा लगा और ये बात है कि माउंट अबू में चल रहा है फिर भी हम लोग को कहीं भी हम लोग सुन रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज यहाँ पे पता है

और जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो भी अच्छे है। Thank you. Thank you. आप सुन रहे हैं FM. आगे बढ़ते हैं और एक मैडम हमारे साथ हैं आपका नाम स्वाति कुलकर्णी स्वाति जी बताइए गुड मॉर्निंग आज आप लोग आए और हम लोगों को रेडियो के बारे में बताया। अच्छा लगा हमेशा ही तो ब्रह्म जो इधर आते हैं वो हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सब चीज़ों में ज्ञान देते हैं बहुत अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू

स्वागत गुड मॉर्निंग आपने जैसे कि बताया कि रेडियो मधुबन पे सबसे पुराने गाने भी चलाते आप लोग तो आजकल के ज़माने में तो पुराने गाने सुनना कोई पसंद नहीं करता लेकिन अपने जो पेरेंट्स वगैरह रहते ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं उनको तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। मैं मेरे घर पर ज़रूर बताएगी थैंक यू <laughs> नाम बताइए खाली नाम बताइए नमस्कार मेरा नाम ये है गुड मॉर्निंग मेरा नाम प्रसिदा नायर आपका

थैंक यू देखो कितना शब्द बोला पहले तो ना भूल गुड मॉर्निंग कहाँ रहते हैं आप मैं उल्लासनगर में आपके uh, परिवार में कौन कौन है एक एक बेटी है और सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपको सबसे ज़्यादा परिवार सब में प्यार सभी सभी लोग कर करते हैं बहुत लक्की है आप थैंक यू सो मच वेरी गुड इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ बताएँ

कि आपके साथ हैं इनको सभी लोग परिवार के प्यार करते वेरी गुड गुड थैंक यू सो मच मॉर्निंग आपका जो मधुबन का ये एफएम आया था देखा अभी जी जी इसमें जो बताया कि बुढ़े लोगों के लिए जो कार्यक्रम कार्यक्रम रहता है अभी ऐसे उम्र में हम हमें और मेरे मिस्टर दोनों जॉब में जाते घर में बुढ़े लोग घर में रहते

तो उनका टाइम मतलब उनको जो पुराने गाने अच्छे लगते हैं अगर वो उनको दिखाए तो जरूर, जरूर जरूर जरूर स्वागत है, आपका। है आ, उनके नाम आपके घर में जो बूढ़े घर में आपका नाम बताइए गुड मॉर्निंग मेरा नाम हना जी कहाँ रहते हैं आप बदलापुर में बदलापुर में कौन से एरिया में आप रहते हैं

स्कूल के में अच्छा कातरब स्कूल के बाजू में ओके कातरब स्कूल पहले जैसा है कि अभी बदल गया है सर अभी मैं मतलब अभी मेरा है इसके लिए मेरे अच्छा आपको आइडिया नहीं है ओके आ, आपको कौन सा गाना पसंद आता है हिंदी फिल्मों में पुराना नया कोई भी गाना पसंद आता है उसका एक लाइन बोलिए एक लाइन या एक शब्द बोलिए

गाने अच्छे कोई भी एक पुराने गानों में से एक शब्द बोलिए उसका okay. आपको पूरा गाना नहीं गाना, गाना है <laughs> अल तो वो तो गाना ही शुरू कर दिया आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है एक वर्ड बोलना है ओके ओके गाइ हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा ओके

Na, ha, se na hi to, hai zindagi, do do ke jivani kama na na. Ji na hi to, ha, se ke jio, jivan me ek ban.

वन्न में एक पल भी

सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे अभी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बंटी प्रोडक्ट से आप सभी हमारे जो सीनियर्स लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपकी बातचीत हो मेरा नाम अर्षद मोहम्मद मुझे आपका जो

हेम्स का जो प्रोग्राम का था मतलब जो आइडिया बताई वो अच्छी लगी कि हम लोग कहाँ पे भी बैठ के कहीं से भी आपको आपका मोबाइल ऐप आप से सुन सकते हैं जो रमेश जी ने आ, रेडियो मधुबन के थ्रू जो हम लोग को बताया कि मतलब आ, उन्होंने कुछ छोटे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म और जो ओल्ड एज के लिए उनके लिए जैसे कि मतलब

प्रोग्राम से जैसे कि हम लोग भी आगे जाके अपने मम्मी पापा के बारे में बता भी सकते हो जान भी सकते हैं वो हम लोग को ऐसे सामने से नहीं बताते कि हम लोग उन, उसके थ्रू हम लोग उनसे जान सकते हैं थैंक यू मेरा नाम प्रभात वर्मा है मैं बहुत से हूँ जैसे राहुल सर ने बताया कि आपको अच्छी जो कष्ट चले आज तक वो हम लोग को नहीं मालूम था आपके जरिए मालूम हो जाएगा थैंक यू

जो 94 है दो दो है। अपने बारे में आपके परिवार में कौन कौन है कितने लोग हाँ। हाँ। भाई रहते हैं हैं हाँ। तो बच्चे कितना है? बच्चे दो दो दो बच्चे वगैरह वगैरह कितना दो-दो दोनों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया परिवार के बारे में बताया आप अपना परिवार

जी है दो लड़का ये प्रोग्राम सभी को हम बताएंगे जो हमारे बाजू में है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा थैंक यू नाम बोलिए आप गुड मॉर्निंग मैं प्रसाद सावर और मैं रहता हूँ परिवार के कितने लोग हैं आप पर परिवार में मैं है मेरी औरत मम्मी और पापा है मुकेश <laughs> है

ये मेरे हैं आपका स्कूल का कितने तक पढ़े हैं आप ग्रेजुएशन कहाँ से किया ग्रेजुएशन नंबर से कौन से स्कूल से इंग्लिश ओके थैंक यू सो मच आप अगर कौन सा गाना पसंद है आपको सब पसंद है पसंद वाला एक लाइन बोलिए कोई भी

अच्छा बाद में चाँगे याद चाँगे। कर, याद करू, याद करो करो आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड मेरा नाम जावेद खान है मैं राम गण से हूँ हाँ जैसे कि मुझे मालूम पड़ा आपका मधुबन रेडियो रेडियो है नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें

तो जै, जैसे जैसे टाइम मिलता है मुझे सुनिसे सुनने के लिए ओके, नाउ मेरे नाम रोशन है मैं रहता हूँ आपका थोड़ा बहुत अच्छा सुन गई सुन थैंक यू सो मच हाँ माँ ना दिनेश गोयल तुम चाहे कार्यक्रम माँ खूब आवड़ परिवार परिवार बदल सी विल एक मुलगी है नाव है तिचा मुलगीच नाव खुशी है खुशी खुशी नाव कशाला है

<laughs> नाम ही उनका जो शब्द नमस्कार उत्तर प्रदेश से मैं मधुबन का ये आपका प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा परिवार के बारे में बताइए हमारे परिवार में कुल पच्चीस लोग हैं हम पांच भाई और उनके सब, सब साथ में रहते हैं रहते हैं लेकिन अभी हम यहाँ रहते अच्छा अच्छा

चौदह बच्चे हैं अच्छा ओके, हमारे परिवार में सब लोग शिक्षित हैं अरे वेरी गुड बहुत गुड मॉर्निंग में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश इलाहाबाद <बोला> से मधुबन प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा वेरी गुड वेरी गुड हेलो, मेरा नाम ज़हीर है <laughs>

मेरी आज बहुत खुशी हुई कि आप इधर आए हैं मधुबन जो 94.4 पे जब हम हम जो पब्लिक है आप कभी ये आवाज़ निकालना निकाल माइक पे जो आप इधर आके हमारे इतना अच्छा एंटरटेनमेंट किए थैंक यू बोल बोलिए बोली बोलिए गुड मॉर्निंग मैं योगिंद्र कुमार विश्वकर्मा बोर्ड में चार्ज हूँ

जीवन मधुमन में जो है एक्चुअली मैं जो हमने सीखा प्रम्मा कुमारी से कि माता पिता का जो हम तो पाला गुरु भगवान वही है मेरा उनकी ही सेवा में सबसे तो सबसे पहले प्रथम तो उनकी कहीं उनकी करते हैं उनकी है, उनकी ही बातों पे हमेशा चलते हैं मैं अचलता रहूंगा कि मेरी जिंदगी भी फोर्टी टू ईयर्स का हो गया है थैंक यू सर आपका नाम बोले नाम नाम मैंने

ना मैं संजय दर्जी बोल रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग ने अपना जो सजेशन दिया सजेशन परिवार के बारे में और अपनी कोई भी जो बात बताई लेकिन एक्चुअली मैं एक बात वही बोलूँगा बोलना और प्रैक्टिकल उसमें बहुत फ़र्क है बोलने के लिए सब लोग बोल देते हैं मेरे परिवार में ये है वो है हम इतनी ये करते हैं वो करते हैं

लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली है बोलने से अच्छा है अगर आप प्रैक्टिकली काम करो वो सबसे अच्छी बात है थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत अच्छा नमस्ते मेरा नाम इंद्रकेश है मेरा भी जॉइंट फैमिली था बहुत पहले अभी दो चार साल से नहीं है लेकिन जॉइंट फैमिली में बहुत सारे दिक्कत आते थे लेकिन जो हमारे घर के मुखिया थे वो सबको

कोपरेट करके चलाते थैंक यू और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा गुड मॉर्निंग ओम शांति मेरा नाम राजकुमार यादव है और जो अभी आपने जो बोला कि दिमागों से काम करेगा तो अच्छा काम होगा तो हाथों से करेगा तो नहीं यहाँ से काम बराबर करेंगे तो हाथों से भी अच्छा, अच्छा ना कि हाथ से ही करके <laughs> करना है सही बात हाथ से ही करते रहेंगे और दिमाग कहीं अलग रहेगा तो काम बराबर नहीं होने वाला है

तो वही मैं सबसे गुजारिश करूंगा दिमागों से और से दोनों से काम थैंक यू मेरा नाम कन्यालाल बालानी गोल्ड मैदान रहता हूँ यहाँ हम लोग आश्रम है हर प्रोग्राम हम लोग करते हैं आपका नाम मेरा नाम कन्या लाल परिवार में कितने लोग हैं परिवार में पाँच थे अभी चार है शादियों

तो हर प्रोग्राम आप लोगों का अटेंड करते हैं आपने जो अभी रेडियो के बारे में बताया सुनकर बहुत खुशी हुई बीते हुए दिनों के बारे में गुजरे जमाने क्यों याद आते हैं <laughs> कितनी खुशी होती है बीते हुए दिन होते ही कुछ ऐसे हैं याद आते ही दिल मिले उठता है लेकिन बीते हुए दिन नहीं लौटते केवल उनकी याद गया याद हिंदी शब्द का हिंदी का एक ऐसा अहम शब्द है

जिसे हम कभी नहीं बुला सकते हैं क्योंकि वो खुद एक याद है एक थोड़ा बताता एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है तुमसे तो अच्छी तेरी याद तुमसे तो अच्छी तेरी याद तुम तो आती हो चली जाती हो लेकिन तेरी याद हमेशा मेरे पास मेरे साथ है गुड मॉर्निंग मेरा नाम राकेश वाघ है

मेरा नाम राकेश वाघ है आपके आपका जो कार्यक्रम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें सबसे बात अच्छी लगी जो आप बुजुर्ग लोगों के लिए जो आपने नया कार्यक्रम शुरू किया है मैं उसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति अपने काम के ट्रेस में या बिजी शेड्यूल की वजह से अपने बुजुर्ग बाप माँ से कुछ ऐसी बातें होती है जो बीते जमाने में

उन्होंने जो कष्ट लिए जो मेहनत लिए हम में से कितने ही कम लोग होंगे जो उनसे पूछते हैं कि माँ या पिताजी आपने मेरे लिए कैसा क्या किया है कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में वो भी हमको बताते हैं भाई मैंने तेरे लिए ये किया है वो किया है मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें वो टाइम ही नहीं मिलता तो ये जो आपने जो इंटरव्यू लेके जो टेलीकास्ट करेंगे और कोई माँ और या कोई पिताजी

या उनका बेटा जो कोई खासी दूरी पे रहते हैं और वो अचानक से देख लेगा अरे मेरे पिताजी और उनकी जो बातें हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुनी और वो सुन लेगा तो उसको जो वो खुशी मिलेगी उन दोनों तरफ की जो खुशी होगी उसका कोई सीमा नहीं होगी बहुत इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है जो आपने शुरू किया है <laughs>

आपका नमस्कार, आप FM, जी से सुनेंगे, ओम मुझे भी पुराने गाने बहुत सारे पसंद है <laughs> और मैं चाहूंगा लेकिन वो फिल्मी गाना है लेकिन हम भगवान के अपृत करके वो करते हैं समर्पण करके जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए मालिक मेरे जीवन के मुझसे तू नाराज न हो क्या इसकी पंक्तियाँ हैं

तो वो आप गाना जब भी तो आपको समय मिले वो जरूर चलाएँ और जो हेल्थ का प्रोग्राम आप कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन लगता है को वो है। अगर हफ्ते में दो दिन या तीन दिन हो सकता <laughs> है डेली डे दे टू डे की लाइफ में आजकल स्ट्रेस बहुत है उसमें कैसे कम हो और हम कैसे इजीली काम कर क्या? सके और जी सके ताकि हम परमात्मा को भी थोड़ा समय दे सकें पहुंचन

कोई नहीं रहेगा आज <laughs> नमस्कार मैं बसंत मिश्रा बंटी परिवार के तरफ से मुझे मैं जो हूँ रेडियो मधुबन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बंटी परिवार के जो सदस्य की आवाज सबकी आवाज सैकड़ों लोगों से, से बाहर निकल के हजारों लोगों तक करोड़ों लोग। पहुंचा रहे हैं करोड़ों लोगों तक और जो आपने

बीते जमाने की बात बताई इस पे एक लाइन है अनंत पिक्चर में जिंदगी कैसी है पहेली कभी, कभी, कभी, तो कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए, थैंक यू जिंदगी कैसी है पहेली कभी तो हसाये कभी ये रुलाए

जिंदगी कैसी है बहेली हाय कभी तो हंसए कभी ये घुधार

भी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे तो भी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों, तो सपनों के भागे एक दिन सपनों पर चला जाए सपनों से आगे कहा

जिंदगी कैसी है बहरी कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए

सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुन

तू चल जा अकेले कहा जिंदगी कैसी है पहली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए क्या

बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का और जिस तरह से हमारे सभी भाइयों ने सभी बहनों ने इसमें पार्ट लिया और फिर खोल के अपना बात किया तो आज तक हमने कभी देखा नहीं था कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कोई बोल भी सकता है तो मैंने किसी भाई से पूछा भाई यहाँ पे तो सब बोल के खुल के बात कर रहे हैं तो मैंने पूछा ऐसा क्या फर्क है

वो बोले आपने कभी हमसे दिल से पूछा ही नहीं हमेशा <laughs> दिमाग का रिश्ता रखा है आपने हमारे साथ की प्रोफेशनलिज्म द बॉस थोड़ी दूरी मेंटेन करो तो ऐसी ऐसी बातें मुझे महसूस हुई कि अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपसे दिल से पूछे कि तो भाई आपका क्या हालचाल है आपकी फैमिली में कैसा है

तो दो बातें अपनी एक्सपीरियंस की और बता देता है कि जैसे जी ने बताई और सभी भाइयों ने बताई कि इस तरह की जो आप लोग बिखर के आगे बाढ़ तो वो चीज मुझे लगा कि बहुत अच्छी है वो खासियत है शायद इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और खासकर वो जो रेडियो मधुबन चला रहे हैं उसमें वो खासियत देख के उनको ये स्थान दिया गया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का धन्यवाद

और जो मैंने बात कही कि दिमाग का रिश्ता और दिल का रिश्ता तो हमेशा दिल के रिश्ते और दिमाग के रिश्ते को बैलेंस करके हम आपस में बात करेंगे कि जैसे हमारा बिजनेस भी चले हमारे रिलेशन भी स्वीट बन जाए बहुत बहुत धन्यवाद

अभी आप सुन रहे थे बंटी फ्रूट के सारे ही लोग आपसे जो है रूबरू हुए वो अपनी बात बताए अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर किया और साथ ही साथ अपना नाम अपने परिवार के बारे में आप सभी को सुनाएं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कभी फिर आपके घर भी आएंगे आपकी बातें भी सुनेंगे तब तक हमें दीजिए इजाज़त जी, नमस्कार आप सुनते

जिंदगी में सदा मुस्कराते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो फे कम करो दिल मिलते रहो जिंदगी में सदा

मायना है अगल बाट लो घर खुशी गम मजा दिल करो तुम किसी पे कभी दिल की में गम छुपा तेरा

ज़िंदगी में सदा मुस्कुरा तेरह फासिल कम करो दिल में ना तेरा तेरह जिंदगी में सदा मुस्कुरा